चौपाल सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारिया हेलो बच्चों, यह सहकार रेडियो का प्रोग्राम बाल चौपाल और ज्ञान विज्ञान की श्रृंखला में इस बार हम चलेंगे अंतरिक्ष की सर पे जो हमें कराई है सपना मांगलिक ने और इसे मैं सुना रहा हूँ आपका साथी तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों रात को जब तुम आसमान को देखते होगे तो टिमटिमाते हुए लाखों सितारे और क्या किसी ने उन्हें चिपका दिया बच्चों अंतरिक्ष की दुनिया रोचक है इसके बारे में हमें विज्ञान ही जानकारी दे सकता है तो चलिए चलते हैं इस दुनिया की सैर पर हमारे अंतरिक्ष में अब तक ग्रहों की संख्या 9 मानी जाती थी लेकिन प्लूटो बेचारे को बाहर कर दिया गया तो अब रह गए 8. वर्तमान में हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं मंगल शुक्र पृथ्वी बुध बृहस्पति शनि यूरेनस और नेपच्यून लेकिन नंगी आंखों से रात में हमें सिर्फ पाँच ही दिखाई पड़ते हैं बुध शुक्र मंगल बृहस्पति और शनि यूरेनस और नेचे बहुत दूर है और पृथ्वी पर तो हम रहते ही हैं जानते हो हमारे अंतरिक्ष के सभी ग्रहों में से सिर्फ शुक्र ही ऐसा ग्रह है जो घड़ी के सुई के घूमने की दिशा में घूमता है ये बहुत चमकीला है इसलिए सबसे खूबसूरत ग्रह भी माना जाता है इस ग्रह का नामकरण प्रेम और सौंदर्य की रोमन देवी के नाम पर हुआ जिनका नाम था वीनस इसलिए अंग्रेजी में शुक्र को वीनस भी कहते हैं शुक्र सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के बाद के केवल थोड़ी देर के लिए दिखता है या यूं कह लो कि उसी वक्त चमकता हुआ दिखता है इसलिए इसे सुबह का तारा या शाम का तारा कहते हैं ये दूरी और आकार में पृथ्वी के सबसे पास है लेकिन देखने में पृथ्वी से बिल्कुल अलग दिखता है इस सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों की परत से ढका है जो अपारदर्शी होती है यानी हम इस परत के आर पार कुछ भी नहीं देख सकते देखा जाए तो शुक्र सौर का सबसे गर्म ग्रह है यहाँ कोई कार्बनिक जीवन नजर नहीं आता कार्बनिक जीवन मतलब जैसे हम है हमारा जीवन कार्बनिक जीवन ऐसा कुछ भी नहीं है हो सकता है कि पहले इस ग्रह पे कोई सागर रहा हो या महासागर रहा हो लेकिन जैसे जैसे तापमान बढ़ता गया वो सब भाप में बदल गए शुक्र की धरती शिलाखंडों का सूखा रेगिस्तान जैसी है यानी बहुत सारे पहाड़ लेकिन सब सुख पानी का नामो निशान नहीं ज्वालामुखी के फूटने से उसकी जमीन तरोताजा होती रहती है हिंदू मिथक के अनुसार शुक्र असुरों का गुरु है असुर मतलब और उनकी रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहता है शुक्र ग्रह तक की यात्रा करने वाला पहला अंतरिक्ष यान था मैरिनर उसके बाद लगभग 20 यान इस ग्रह की यात्रा कर चुके हैं इनमें पायोनियर वीनस और सोवियत यान वेरास सेवन है ये किसी दूसरे ग्रह पर उतरने वाला पहला यान था बुध या सूरज के सबसे पास है द्रव्यमान हिसाब से से ग्रहों से इसका है। और इसकी छोटा ग्रह है इसके पास अपना कोई उपग्रह तक नहीं है उपग्रह यानी जैसे हमारे पास चांद है बुध का कोई चांद नहीं है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने का इसका समय लगभग अठासी दिन है अपनी कक्षा में सूर्य के और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने की इसकी गति ग्रहों में सबसे तेज है क्योंकि ये सबसे पास है और सबसे छोटा है ये भी चमकीला है लेकिन सूरज के पास होने के कारण इसको देखना मुश्किल है शनि या सैटर्न इतना हल्का फुल्का है कि यदि कांची किसी बहुत बड़े बर्तन में पानी भर के शनि को उसमें डाला जाए तो उसमें तैरने लगेगा शनि के चारों ओर गोल गोल छे है हर छल्ले की परिधि पांच लाख मील है जबकि उसकी मोटाई सिर्फ एक फुट है बृहस्पति जुपिटर सूर्य से दूरी के हिसाब से पांचवा ग्रह है और सबसे बड़ा है ये एक गैस का दानव है गैस का दानव मतलब ये पूरा गैसों से बना है इसका द्रव्यमान सूर्य के हजारवे भाग के बराबर है और बाकी के सात ग्रहों के कुल द्रव्यमान का ढाई गुना है मतलब हम सौरमंडल के बाकी सारे ग्रहों को जोड़ ले तो भी ये उनसे ढाई गुणा बड़ा निकलेगा बृहस्पति के साथ साथ शनि यूरेनस और नेपच्यून ग्रहों को भी गैसी ग्रह कहा जाता है ये चारों ग्रह बाहरी कक्षा में हैं। इसलिए इन्हें बाहरी ग्रहों के रूप में जाना जाता है ग्रहों के साथ मिथक जुड़े हुए है मिथक मतलब कहानिया जैसे की रोमनो ने अपने देवता का नाम जुपिटर इस ग्रह के नाम पर ही रखा था पृथ्वी से देखने पर ये चंद्रमा और शुक्र के बाद सबसे चमकीला ग्रह है जुपिटर सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है इसका रंग पीलापन लिए हुआ होता है इसका कारण है स्पेस पाई जाने वाली हाइड्रोजन क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे बहुत सारी है और इसका वायुमंडल एकदम ठंडा है इसे अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में दस घंटे लगते है ये अन्य ग्रहों के मुकाबले सबसे कम समय लेता है सूर्य की परिक्रमा करने में इसे बारह वर्ष लगते है अब तक मिली जानकारी के अनुसार इसके की संख्या चौसठ है यानी जैसे हमारी पृथ्वी के पास एक चांद है तो बृहस्पति के पास इनमें सबसे बड़ा ग्रह गैनीमेड है। मंगल या मार्स सूर्य से दूरी के हिसाब से चौथा ग्रह है पृथ्वी से इसकी रंगत लाल दिखती है इसलिए इसे लाल ग्रह भी कहते है ये जान के आश्चर्य होगा कि सौर मंडल में दो तरह के ग्रह होते हैं एक जिसमें जमीन होती है और दूसरे जिनमें सिर्फ गैस होती है हमारी पृथ्वी की तरह मंगल भी एक स्थलीय धरातल वाला ग्रह है यानी वहाँ पे भी जमीन है अंतरिक्ष विज्ञान की मदद से हम ये जान चुके हैं कि मंगल भी पृथ्वी जैसा एक ठोस ग्रह है और यहाँ की सतह पर मैदान पहाड़ और घाटिया है यहाँ धूल के बड़े बड़े तूफान उठते हैं मंगल के दोनों ध्रुवों पर बर्फ की परत है जैसे हमारे पास है ये परत पानी और कार्बन डाइऑक्साइड से बनी है गर्मियों में इसके उत्तरी गोलार्ध के कार्बन डाइऑक्साइड की बर्फ पिघल जाती है और पानी की बर्फ की तरह रह जाती है मंगल ग्रह पर जमीन खिसकने की घटनाएं भी अक्सर होती रहती हैं वैज्ञानिकों ने ये खोजा है कि इस ग्रह पर किसी समय बहुत पानी था लेकिन अब पानी तो नहीं है लेकिन उन्होंने ये अवश्य पता लगाया यहाँ हाल के वर्षो में गर्म फुवारे फूटते रहते हैं इसका गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के मुकाबले बहुत कम है पृथ्वी सूर्य से बहुत दूर है लेकिन मंगल के मुकाबले सूरज से उसकी दूरी कम है सूर्य से ये 330 गुना कम है जब हम कहते हैं कि पृथ्वी सूरज से बहुत दूर है तो ये आप, मानने से कर सकते है। आप कह सकते हैं सिर्फ आठ दशमलव तीन प्रकाश मिनट ही तो है ये सच है की सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में आठ मिनट लगते है लेकिन जो प्रकाश हम तक पहुँचता है उसे सूर्य के केंद्रीय भाग से उसकी सतह तक आने में तीस साल लग जाते हैं वह सूर्य की सतह तक आने के बाद ही पृथ्वी तक पहुँचने में आठ दशमलव तीन मिनट लेता है इस प्रकार हम तक पहुँचने वाला प्रकाश तीस हजार साल पुराना होता है पृथ्वी छ लाख साठ हजार मील प्रति घंटा की गति से चक्कर लगाती है तब तो हमको भी चक्कर आने चाहिए लेकिन आते नहीं है जानते हो क्यों देखिये हम पृथ्वी के गुरुत्कर्षण से बंधे हुए हैं यदि अंतरिक्ष को वायुमंडल से बाहर निकलना है तो उसे कम से कम सात मील प्रति सेकंड की गति रखनी होती है अंतरिक्ष के बारे में कुछ और मजेदार बातें हैं, जिन्हें सुनकर तुम हैरान हो जाओगे अंतरिक्ष यात्रियों को आसमान का रंग नीला नहीं काला दिखता है अंतरिक्ष में धातु के दो टुकड़ों को एक दूसरे से छुआ जाए तो वो परमानेंट एक दूसरे से जुड़ जाएंगे कितनी मजेदार बात है ना कोई वेल्डिंग नहीं कोई नहीं बस चिपकाया और जुड़ गया जबकि तुम जानते हो पृथ्वी पैसा नहीं हो सकता क्योंकि तो वायुमंडल दोनों धातुओं के एक दूसरे को छूते समय उनके बीच ऑक्सीडाइज पदार्थ की एक परत बना रहती है। अंतरिक्ष में एक दूसरे की आवाज़ भी नहीं सुनी जा सकती क्यों? जवाब तो तुम जानते ही हो क्योंकि आवाज़ को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए माध्यम की जरूरत होती है और अंतरिक्ष में न हवा है न माध्यम है बच्चों अगर तुम अंतरिक्ष और उसके ग्रहों को अपनी आँखों ऐसी देखना चाहते हो तो तुम्हे प्लेनेटोरियम जरूर जाना चाहिए प्लेनेटोरियम यानी जहाँ ग्रहों के बारे में बताया जाता है वहाँ दूरबीन की सहायता से इन सभी ग्रहों को तुम खुद भी देख सकते हो और बहुत सारी चीजों को समझ सकते हो तो बच्चों ये था लेख आओ अंतरिक्ष की सैर करें आप सुन रहे थे सहकार रेडियो का कार्यक्रम बाल चौपाल इस लेख को लिखा था सपना मांगलिक ने इसे हमने लिया था बाल पत्रिका कोपल से आपको ये लेख कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के हमें जरूर बताइएगा अगर आप ये कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए नौ छः एक सात दो, दो एक बार फिर से नंबर नोट कर लीजिए नौ छ एक सात दो, दो पर अपना नाम और जिला लिखकर भेजिए फेसबुक से जुड़ने के लिए हमारे पेज को लाइक कीजिए और अगर आप हमसे YouTube पर जुड़ना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू देखिए तो आज के लिए बस इतना ही अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और ऐसे ही कार्यक्रम में तब तक के लिए मुझे नैनिक कौशर को दीजिए इजाजत खुश रहिए अपना ख्याल रखिए बाय